श्री श्रीपरमात्म नम अथ द्वित संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीद्त वाक्यम उच मधुसूदनः पदछेद तम तथा कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण विशीद्तम वाक्यम उवाच मधुसूदन अन्वय एव शकार करुणसी आविष्ट व्याप्त और अश्रुपूर्णाकुलक्षण आसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाली वाले विषिद्त शोकयुक्त तम उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन भगवान मधुसूदन ने इदम यह वाक्यम वचन वाच कहा श्री कुतस्त्वा श्रीभगवाच समुपस्थितम् विस् सस्थित कीर्ति स्वर्ग अकीर्ति करजुन कुतहत्वा कस्मलम् कस्मल विस्में समुपस्थितम् अनाजुष्ट अस्वर्ग करम अर्जुन अन्वय एव शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन या तुझे इस विश्व असमय में यह मोह योह किस हेतु से सपस्थित प्राप्त हुआ यतह क्योंकि अन्यजुष्ट न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है अस्वर्गम न स्वर्ग को देने वाला है और अकीर्तिकरम न कीर्ति को करने वाला ही है क्लेब्यम स्म गह पार्थ नईतुप्युद्रृद दौर्बल्यम त्यक्त पर पदछेद क्लब्यम माथ नएपद्य क्षुद्रृदय दौर्बल्यम त्यक्त पर तप अन्वय इव शब्दार्थः पार्थ हे अर्जुन क्लैब्यम नपुंसकता को मास्म स्म मत प्राप्त हो होयि तुझ में एतत यह न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ती परंतप हे परंतप छुद्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा जाजुन उवाच कथम भीष्मी द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतिस्यामी पूजारहादन पदछेद कथम भीस्म अहम संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशुभ प्रतिस्यामी पूजारहो हरिशदन अन्वय इव शब्द मधुसूदन हे मधुसूदन अहम् अहम संख्ये रणभूमि में कथम किस प्रकार ईशु भी बाणों से भीषम भीष्मितामह च और द्रोणम द्रोणाचार्य की प्रतीस्यामी विरुद्ध लड़ूंगा यत क्योंकि अरिशुदन, हे हेअरिशूदन तौ तो वे दोनों ही पूजारह पूजनीय है न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष लोके हवा कामांत गुरु निहै भुंजीय भोगान रुधिर पद गुरुन अहत्वा रुधिग्धन पदछेेद गुरून्हत्वा हिमा भोक्त भैक्ष्यम अह लोके हवा अर्थका गुरून इह भुंजीयोगा रुधिर प्रदिगान अन्वय एवं शब्दार्थ महानुभावन महानुभाव गुरुन गुरुजनों को अहत्वा न मारकर मैं इोके लोक में भक्ष्यम भिक्षा का अन्न अपि भी भोगतुम खाना श्रेय कल्याणकारक समझता हूँ ही क्योंकि गुरुन गुरुजनों को हत्वा मारकर अपि भी यह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान रुधिर से सने हुए अर्थ का अर्थ और कामरूपाव भोगो कौ ही तो भुंजीय भोगुंगा नैत विद कतरनो गो यदेम यदि वा नो जेयु या न जिजीविषा तस्थिता प्रमुखे धार्राष्ट्र पदछेद नएत विद कतर नहगरियः यतवा जेम यदि या वेयु यान न जिजी विषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धारतराष्ट्र अन्वय एवं शब्दार्थत यह ची न नहीं विदमह जानते कि न हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन कतरत दोनों में से कौन सा गरीय श्रेष्ठ है यतवा अथवा यह भी नहीं जानते कि जयम उन्हें हम जीतेंगे यदि वा या न हमको वे जययु जीतेंगे और यान जिनको हत्वा मारकर हम न जिजीविशाम जीना भी नहीं चाहते ते वे एव ही हमारे आत्मीय धारतराष्ट्राह धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे हमारे सामने मुकाबले में अवस्थिताह खड़े हैं काोषोपहत स्वभाव पृछा ताम धर्म संमूढ़ चेताेय स निश्चित ब्रूहित तमें शिष्य प्रपन्नम् श्राधिमां प्रपन्न पदछेद कार्पण्यदोषोपहतस्वभासमूढ़चेता येय सिया ब्रूहि तत्मे शिष्य शाधिमा पन्न अन्वय एवं शब्दार्थ का दोषोपहत स्वभावः कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं ताम आपसे पृछ्छी पूछता हूं कि यत जो साधन निश्चितम निश्चित श्रेय कल्याणकारक सत हो तत वह में मेरे लिए ब्रूही कहिए क्योंकि अहम मैं ते आपका शिष्य शिष्य हूं इसलिए तमाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझको साधी शिक्षा दीजिए न ही प्रपश्यामी ममापनुद्याद योक मुोषण मंद्रिियां अवाप्य भूमसपत्नमृद्धम राज्य सुरामी चाधिपत्यम पदछेद नि प्रश्या उच्छोषणम् इंद्रियां अवाप्य भूमौ भूमत्न रुद्धमसुरा अच्छा आधिपत्यं अन्वय शब्दार्थ शब्दारि क्योंकि भूमौ भूमि में निष्कंटक निष्कटकृ धनधान्य संपन्न राज्यम राज्य को और चुराड़ देवताओं के आधिपत्यम पने को अवाप्य प्राप्त होकर अपी भी मैं तत उस उपाय को न नहीं प्रपश्यामी देखता हूँ जो मम मेरी इंद्रियाण इंद्रियों की उच्छोषणम सुखाने वाले शोकम शोक को अपनुद्यात दूर कर सके संजय उवाच एवुक्त ऋषिकेशम गुड़ाकेश पर नोत्स्य गोविंदम उ्री बभूव पदछेद्वाषिकेश गुड़ाकेश परप नोत्स्य गोविंदम उक्त तो बभुव अन्वय एवं शब्दार्थः पर हे राजन गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ऋषिकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर फिर गोविंदम श्री गोविंद भगवान से न योत्सय युद्ध नहीं करूंगा इति करुंगाई युक्त कहकर तू बभूव हो गई तमुवाच ऋषिकेशसन्नीव भारत सेन्योरुभ मध्ये विषीदंत वचह पदछेद तम उवाच ऋषिकेशसन इव भारत सेन्यो उभयो मध्ये विषीद्त वचय एवं शब्द भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ऋषिकेश अमी श्री कृष्ण महाराज उभयो दोनों सेन्योह सेनाओं के मध्य बीच में विषिदानतम शोक करते हुए तम उस अर्जुन को प्रहसन इव हंसते हुए से इदम यह वच वचन उवाच बोली भगवाच अशोच्यान्वशोचस्व प्रज्ञावाद भाषसी गताशुन गताशुश्च नानुशोच पंडिताद छेद अशोच्यानशोच प्रज्ञावाद भाषसी गतासुन अगतासुन चुशोचंती पंडिता शब्दाथ तो तु अशोच्यान न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए अन्वशोच शोक शो करता है च प्रज्ञावादान पंडितों के से वचनों को भाषा से कहता है परन्तु गतासुन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए च और अगतासुन जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिता पंडितजन न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते न्वाहम जातुनासम ने मेजनाधिप न भ्यापरम पदछेद न तो एवं जातु न आसम न इमे जना एव नविष्या सर्वे वयम अतः परम अन्वय एवं शब्दार्थ न न तो एवम ऐसा एव ही है कि अहम मैं जातु किसी काल में न, नहीं आसम था अथवा त्वतू न नहीं आसीह था अथवा इमे ये जनाधिपाहालोग न नहीं आसन थी च और न, न एवं ऐसा एव ही है कि अतः इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब न नहीं भविष्या रहेंगे देहििन था कोमारम कौमारौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति न धीरस्तिन अस्म यथा देहे कौमारर यौवनम जरा तथा न धीर त्र नुहती अन्वय यथा जैसे यहा जीवात्मा की अस्मिन इस देहे देह में कोमारम बालकपन यौवनम युवा और जरा वृद्धावस्था होती है तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है तत्र उस विषय में धीर धीर पुरुष न मुह्यति मोहित नहीं होता मात्र इस पर शास्त्रेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा, आगम पाइनो नित्या छेदः तांसती छस्वरत पदछेद मात्रस्पर्शा तो कौंतेय शीतोषुख दुखदा आगमायिन्नीतिस्वभत अन्वय इव शब्द कौंतेय हे कुत्र शीतोष्ण सुख दुखदाह सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले माता स्पर्शाह इंद्री और विषयों के संयोग तू तो आगमा पाई न उत्पत्ति विनाशील और अनित्या अनित्य हैं इसलिए भारत हे भारत तान उनको तु सहन कर यम भारतछस्व सहनकर व्यथ्य ते पौष पुषर्षभ समदुखसुखम धीर सोमृत कल्पते पदछेद यम हि न व्यथयंती ते पुरुषम पुरुषर्षभ समुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते अन्वय एवं शब्दार्थ ही क्योंकि पुरुषर्ष हे पुरुषश्रेष्ठ सम दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले यम जिस धीरम धीर पुरुषम पुरुष को ऐते ये इंद्रिय और विषयों के संयोग न व्यथयती व्याकुल नहीं करती सह वह अमृतत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होता है न सतो विदे भावो, भावो विद्यते नो उभयो रपि उभरपी दृष्ट सतत्दर्शिभेद नसत विद्य भाव न विद्यते विद्यते न अपि उभयो अ दृष्ट अंत तो तत्वर्शिभ अन्वय एवं शब्दासत असत्वस्तुकी तो भावः सत्ता न नहीं विद्य है तो और सतह, सत का अभाव अभाव न नहीं विद्यति है इस प्रकार अन्योह इन उभयो दोनों का अपि ही अंत तत्व तत्वदर्शीभि तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा दृष्टः देखा गया है अविनाशी तो तद विधि ये नर्विद तत विनाशमश से न कस्िकर्ति पदछेद अवनाशी तो तदि ये नर्वद विनाशम विनाशमश अस न कशि कर्मर् अन्वय तु तु तत् उसको विद्धि विधिजान येन जिससे दम यह सम्पूर्ण जगत दृश्यवर्ग ततम् व्याप्त है अस अव्यय से अविनाशिका विनाश विनाश कर्त करने में कशि कोई भी न अरहति समर्थ नहीं है इमे देहा हे अतवते इतोता शरीड़ण अनाशीनोप्रमेय से तस्ुध्यस्व नित्यस्य अतवंत दरीण अनाशीन अमेय् तस्मा युद्धस्व भारत अन्वय एवं अप्रमेयस्य अप्रमेय अप्रमे नित्यस्य से अमेयन निस्वशरी जीवात्मक इमे ये सब देहा शरीर अन्तंत नाशवान्न हैं, गये इसलिए, भारत हे भरतवंशी अर्जुन तू तो, युद्धस्व युद्धक एनम वेत्ति हताम ये मनते हत उौोत तो न विजानितो न हन्यते विजानीत नदचेद ये हतानमें हतौत न विजीता न अं हमती न हन्य अन्वय शब्दार्थ श जो एनम इस आत्मा को हंतारम मारने वाला वेत्ती समझता है च तथा यह जो एनम इसको हतम मरा मन्यते मानता है तो वे उभ दोनों ही न नहीं वि जानीतः जानते क्योंकि अयम यह आत्मा वास्तव में न न तो किसी को हंति मारता है और न किसी के द्वारा हन्यते मारा जाता है न जायते मीयते वकचि नं भूता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे पदछेद न जायते मीय से वाकू भविताूय अजहन न हन्यते नी शरीरे अन्वय एवं श अयम यह आत्मा कदाचित किसी काल में भी न न तो जायते जन्मता है वा और न न व्रियते मरता ही है वा तथा न न यह भूत उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला ही है क्योंकि अयम यह अजह अजन्मा नित्य नित्य शाश्वत सनातन और पुराण पुरातन है शरीरे शरीर के हन्यमानी मारे जानी पर भी यह न नहीं यनते मारा जाता वेदिनाशीन निनमजम कथम सह पौरुष पाथ कंघात हांकेद वेद विनाशीन नित्यम् यह अजम् निनम कथम सह पौरुष पाथ कंघात हमतीक अन्वय इव शब्द पाथ हे प्रथापुत्र अर्जुन यह जो पुरुषः पुरुष पुषनम इस आत्मा को अविनाशीन नाशरहित नित्यम नित्य अजम अजन्मा और अव्ययम अव्यय वेद जानता है सह वह पुरुष कथम कैसी, कम किसको, को मरवाता है और कथम कैसे कम किसको हंति मारता है वा सां जीर्णा निथा विहाय नवा नि गृहणाति तथा शरीराडी विहाय जीर्णा न्य नि देही पदछेद वास्सी जीर्णा यहाय नवा गृहति नर अपराड़ी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा शय्याति नवानि दे अन्वय एव शब्दार्थ यथा जैसे नरह मनुष्य जीर्णानि पुराने वसानसी वस्त्रों को विहाय त्याग कर अपराणी दूसरी नवानी नए वस्त्रों को गृहणाति ग्रहण करता है तथा वैसे ही देही जीवात्मा जीर्णा पुराने शरीर शरीरों को विहाय त्याग कर अन्य दूसरे नवानी नए शरीरों को संयाति प्राप्त होता है नैनम छिंदंतिशस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम नैनम क्लेद्यापो न शोषयती पदछेद नैन छिंद शस्त्री नैनम दहति पावक नैन क्लेद नोषयती मारुतः अन्वय एव शब्दार्थ एनम इस आत्मा को शस्त्राणि शस्त्र न नहीं छिन्दन्ति काट सकते एनम इसको पावक आग न नहीं दहति जला सकती एनम इसको आप जल नहीं, नही क्लेदयती और, चरुत वायु न, नहीं, नही शोषेती सुखाशक्ता अछेदो दाह्योम अक्ेद्यो शोष्यव नित्यः सर्वगतः सनातनः निर्वगत अदाह्यः पदछेद अक्लेद्यः अयम अदाह्य नित्यः सर्वगतः स्था अचल अयम् सनातनः अन्वय एवं शब्दार्थ अयम यह आत्मा अछेद्यः अभेद है अर्थात भेदन नहीं कर सकते अयम यह आत्मा जलन शिल्ता से रहित है अर्थात जला नहीं सकते अक्लेदय गीलापन से रहित है अर्थात गीला नहीं कर सकते च और एव निदेह अशोष्य सूखापन से रहित है अर्थात सूखा नहीं सकते तथा अयम यह आत्मा आत्मात्य निर्वगत सर्वव्यापी, अचल अचल स्थाणु स्थिर रहने वाला और सनातन सनातन है अव्यक् चिंत्योय अविकार्यों मुच्य तस्मा विदिैन अयम् पदछेद अव्यक्त अयंचित अय अव्य अयच्य तस्त नुशोचि अन्वय एवं शब्दार्थः शब्दा अय आत्मा अव्यक्तः अव्यक्त है अय यह आत्मा अचिंत अचिंत्य है और अय आत्मा अविकार्यः विकार रहित उच्यते कहा जाता है तस्मात इससे हे अर्जुन एनम इस आत्मा को एवं उपर्युक्त प्रकार से विदित्वा जानकर तू अनुसोचितुम शोक करने के न रहसी योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है अथ चैनमित्य जात वन्यसे मृत तथा महाबाहो नोचिमर्षि पदछेद अथ चित्य नि मससे मृत तथापि महाबाहो न एव शोचम अर्हसी अन्वय एव शब्द अथ किंतु च यदि एनम् इस आत्मा को नित्य जातं सदा जन्मने वाला वा, तथा नित्यम सदा मृतम मरने वाला मन मानता है तथापि तो भी महाबाहो हे महाबाहो तू एवं इस प्रकार शोचितुम शोक करने को न नर्हसी योग्य नहीं है हे जुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस तस्माहार्य ओचिहसी पदछेद जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतसिहार्ये अर्थे नोचि अर्हसी अन्वय एवं शब्दाथ ही क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जातस्य जन्मे हुए की मृत्युह, मृत्यु मृत्यु ध्रुव निश्चित है च और मृतस्य मरे हुए का जन्म जन्म ध्रुवम निश्चित है तस्मात इससे भी इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थे विषय में तुम तू तो तुम शोक करने को न अरहसी योग्य नहीं है अव्यक्तादिनीभूता व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधन्य त्र का परिदेवना पदछेद अव्यक्तादिनी भूतानी व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधना का परिदेवना अन्वय एवं शब्दार्थ भारत हे अर्जुन भूतानी संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादीन जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानी एवं मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल व्यक्त मध्यान बीच में ही प्रकट हैं फिर तत्र ऐसी स्थिति में का क्या परिदेवना शोक करना है आश्चर्यवत पश्यति पश्य कशिद तथा चा्य आशवच्चनम शृणती श्रुवापीन वेदना चिद् पश्यति आश्चर्यवत्श्य एनम् आचार्यवत् आचार्यवत् वदति तथा च अन्यः च एनम् अन्यः चैन अृणोती अपि एनम् वेद नशि अन्वय एवं शब्द कश्चि कोई एक महापुरुष ही एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति पश्यति देखता है च और तथा वैसे एव ही अन्य दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्वों का आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति वदती वर्णन करता है तथा अन्य दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही एनम इसे आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति श्रृणोती सुनता है और कश्चि कोई कई तो श्रुत्वा सुनकर अपि एनम इसको न एव नहीं वेद जानता देहि देहि नित्यम सर्वस्य भारत देम दर्वतवाणी भूता ना शोचि पदछेद देही निमध्य अयम देवत तस्मा सर्वाणी भूता शोचिहि अन्वय इव शब्दार्थः भारत हे अर्जुन अय यह देही आत्मा सर्वस्य सबके देहे शरीरों में नित्यम सदा ही अवध्य अवध्य है तस्मा इस कारण सर्वाणि संपूर्ण भूतानी प्राणियों के लिए तव तो शोक करने को न अरहसि योग्य नहीं हे स्वधर्मी चावेक्ष्य नीकंपर्हसी धर्मुद्धाश्रेयोन क्षत्रिश न विद्य पदछेद स्वधर्मी चवेक्ष्य नीकंपर्हसी धर्माुद्धा श्रेय क्षत्रिश न विद्य अन्वय शब्दा चास्वधको अवेक्ष्य देखकर अपि भी तु। विकंपितुम भय करनी न अर् योग्य नहीं है अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए ही क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रि के लिए धर्मांत धर्मयुक्त युद्धात युद्ध से बढ़कर अन्यत दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न नहीं नही विद्य हदृक्षया चोपन्न स्वर्गद्वार सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लाभन्ते लुद्धमीदृशम पदछेद यदचया च उपपन्न स्वर्गद्वार सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धम ईदृश अन्वय एव शब्दार्थः पार्थ हे पाथ यदिछया अपनी आप उपन्न प्राप्त हुए च और अपृत खुले हुए स्वर्ग स्वर्गद्वार स्वर्ग के द्वार रूप ईदृशम इस प्रकार के युद्ध युद्ध को सुखीन भाग्यवान क्षत्रिया लोग ही लभंते पाते हैं अच्छे तमिम धर्म्यम संग्राम न ततः क्यसी तत स्वधर्म कीर्ति पापमस पदछेद अथ इमं धर्म्यं, संग्राम न ततः कश्यसी ततस्वधर्म कीर्ति पापम अवापस्य अन्वय एवं शब्दार्थ अथ किंतु चेत यदि इमं इस धर्म धर्मयुक्त संग्रामम युद्ध को न, नहीं करीष्यसी करेगा तत तो स्वधर्म स्वधर्म च और कीर्तिम्, कीर्ति को हित्वा खोकर पापम्, पाप को अवापस्यसी प्राप्त होगा चापि चापीभूता कथयिष्य तेवयाम् संभावित चाकर्ति मरणातिच्यते पदछेद अकीर्तिता कथयिष्यम संभावित अकर्ति मरलाच्य से अन्वय शब्द तथा भूतानि सब लोग ते तेरी अव्ययाम बहुत काल तक रहने वाली अकृत्रिम अपकीर्ति का अपि भी कथिष्य कथन करेंगे च और संभावितस्य माननी पुरुष के लिए अकर्तिपकीर्तिमणा से भी अतिच्यते बढ़कर है हयादृढ़ाद पर मन्यवाम महाराथा यहुम भूप्वासी लाघव पदच्छेदः भयात रडात उपरतम भयादा उपरत मनस्यम महारथा युमता भूप् या लाघव अन्वय एव शब्दा जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुमतः बहुत सम्मानित भूत्वा होकर अब लाघव लघुता को यासी प्राप्त होगा वे महारथा महारथीलो म तुझे भयात भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मन मणिंगी अवाच्यवाद बहूं वदिष्य तवाहितांदतस्त साम्यम तुखतरमुकी कि पदछेदवाच्यवाद बहूं वदिष्य तवाहितांद तौ तो मर्थ्यम ततः दुखतरमुकी अन्वय एवं शब्दार्थ तौ तो तेरे अहिता वैरिलो तौ तो तेरे सामर्थ्यम सामर्थ्य की निंद निंदा करते हुए तुझे बहुन बहुत से अवाच्यवाद न कहने च भी वदिष्य कहेंगी ततः उससे दुख अधिक दुख नु और किम क्या होगा हतो व प्राप्त स्वर्गम वा वोक्ष्यसे महीम तस्मा पदच्छेदः युद्धाश्चय पदछेद हतवासी स्वर्ग वा भोक्ष्यसे महीम तस्मातिषकौंतेय युद्धाश्चय अन्वय वा या तो, तो युद्ध में खतः मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्सी प्राप्त होगा वा अथवा संग्राम में जीतवा जीतकर महीम पृथ्वी का राज्य भोक्ष्य से भोगेगा तस्मात् इस कारण कौंतेय हे अर्जुन तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चयः निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा सुख दुखी समय कृवा लाभो जया जयो युद्धाय युजस्व पापम नापम्यसी पद्छेद सुखदुखी लाभा लाभो जया जय तत युद्धा युज्यस्व नापमसी अन्वय शब्दा जया जय जय पराजय लाभा लाभो, लाभ हानि और सुख दुखे सुख दुख को समय समान कृत्वा समझकर कर ततः उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए युजस्व तैयार हो जा एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम पाप को न नही अवाप्यसी प्राप्त होगा एशा तेहिता सांख्ये बुद्धियोगे तीमा शृणु बुद्धया युक्त यर्थ कर्मबंध प्रहायसी पदछेदा ते अता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमणु बुद्धया युक्त यया पाथ कर्मबंध्यसी अन्वय एव शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ ऐसा यह बुद्धि बुद्धि ते तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई तो और अब तो इमाम इसको योगे कर्मयोग के विषय में श्रृणु सुन या जिस गुद्धया बुद्धि से युक्त युक्त हुआ तो कर्मबंधन कर्मों के बंधन को प्रहस्य सी भली भांति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा नेहा भी क्रमना सोस्ती प्रत्यवायो धर्मस्य त्रायते महतो भयात, दह, न भया पदछेद नई अभीक्रमनाशस्तवाय न धर्मस्य त्रायते महत भयात अन्वय एवं शब्दार्थ इ इस कर्मयोग में अभिक्रमनाश आरंभ का अर्थात बीज का नाश न नहीं अस्ति है और प्रत्यवाय उल्टा फलरूप दोष भी न नहीं विद्यती है बल्कि अस्य इस कर्मयोगूप रूप से धर्म का स्वल्पम थोड़ा सा अपि भी साधन जन्म रूप महत महान भयात भयसी त्रायति रक्षा कर लेता है व्यवसायात्मिका बुद्धि एककेंदन बुद्धयो ह्यंता बुद्ध व्यवसायीना पदछेद व्यवसायत्मका बुद्धि एककानंदन बहुशाखा हिंता बुद्धय अव्यवसायीना अन्वय एवं शब्दार्थ कुरुनंदन हे अर्जुन इह इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि एका एक ही भवती होती है किन्तु अव्यवसायीनाम अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धय बुद्धियाँ ही निश्चय ही बहुशाखा बहुत भेदों वाली च और अनता अनंत होती हैं या पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य पार्थ प्रवदंत्यप्चिता वेदवादरता न्यदस्तीवादि याम याँ पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपस्चितः प्रवदंविप्चिता पार्थ न अन्यत् अस्ति वादि काम स्वर्गपरा जन्मकर्मफल क्रिया विशेष बहुलायति पदछेद कागपरा जन्मकर्मफल क्रिया विशेष बहुलाम भोग गति प्रति भोगप्रसक्ता पृतचेत व्यवसायत्मका बुद्धि सधन न विधीये पदछेद तया अपहृत व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधाव न विधीये अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन काम जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं वेदवादरता जो कर्मफल की प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं स्वर्ग पराह जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्यत दूसरी कोई वस्तु ही न नहीं अस्ति है इति ऐसा वादिन कहने वाले हैं अविप्चित वे अविवेकी जन इमाम इस प्रकार की याम, जिस पुष्पिताम, पुष्पित, यानी दिखाव, शोभायुक्त, वाचम वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं जो कि गतिम प्रति भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है तया उस वाणी द्वारा अपहृत चेतसाम जिनका चित्त हर लिया गया है भोग प्रसक्तानम जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की समो परमात्मा में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि न नहीं विधीये होती त्रै वेदा त्रैगुण्यषिया वेद निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। आत्मवान निगक्षेम निस्त्रयगुण्यः भव वेद निस्त्रैगुण्यर्जुन निर्दत्वस्थ निगक्षे आत्मवान अन्वय एव शब्दार्थः अर्जुन हे अर्जुन वेद वेद उपर्युक्त प्रकार से त्रैगुण विषया तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनकी साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तो निस्त्रैगुण्य उन भोगों एवं उनकी साधनों में आसक्तिन निर्द्वंद हर्ष शोकादि द्वंदों से रहित नित्य सत्वस्था, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान स्वाधीन अंतकरण वाला भव हो यावानर्थ उद्पाने सर्वतः थ उदानेवतः संप्लुदक ब्राह्मण से उद्पाने सर्वतः यवान्न उदपाने सर्वत संप्लुदकु वेदेश ब्राह्मण से जानत अन्वय शब्दार्थ शब्दाथतः सब ओर से संपलतोद के परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ते सति प्राप्त हो जाने पर उदपाने छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान जितना अर्थ प्रयोजन अस्ति रहता है विजानत ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण ब्राह्मण का सर्वेषु समस्त वेदेशु वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है कर्मणेवाधिकारस्ते फलेशु कदाचन मकर्मफलुर्भु मे संगोस्वण पदछेद कर्मिवाधिके मदाचन मकर्मफलहेतुभु अस्तु संगस्कर्म अन्वय एवं शब्दार्थ ते तेरा कर्मणि कर्म करने में एवं ही अधिकार अधिकार है उसके फलेश फलों में कदाचन कभी माँ नहीं इसलिए तू कर्मफल हेतु कर्मों के फल का हेतु म भूह मत हो तथा ते तेरी अकर्मणी कर्म ना करने में भी संगह आशक्ति अस्तु हो योगस्थ कुरकर्माणी संगम त्य्वा धन सिद्धय सिद्धो सम भूत्व योग उच्य पदछेद योगस्थ कुरकर्माणी संगम त्यक्तवा धनंजय सिो भूता उच्यते न्वय एवं शब्दार्थ धनंजय हे धनंजय संगम तु आसक्ति को त्यक्त्याग कर तथा सिद्ध सिद्ध्यो सिद्धि और असिधि में समा, समान बुद्धि वाला भूत्वा होकर योगस्थ योग में स्थित हुआ कर्माणी कर्तव्य कर्मों को कुरु कर समत्वम समत्व ही योग योग उच्यते कहलाता है दो दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगाधनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपा फलहेतव पदछेद दूरण ही अवरम कर्म बुद्धिगानंजय बुद्ध शरण अन्विच्छ कृपा फलहेतव अन्वय एव श बुद्धिगागसी कर्म सकाम कर्म दूरेण अत्यंत ही अवरम निम्न श्रेणी का है अतः इसलिए धनंजय हे धनंजय तू बुद्धौ समबुद्धि में ही शरणम रक्षा का उपाय अनविछ ढूढ़ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर ही क्योंकि फलहेतव फल के हेतु बनने वाले कृपणा अत्यंत दीन हैं बुद्धियुक्त तो जह अतिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मदगा योग कर्मसु कौशलम बुद्धि पदछेद बुद्धियुक्त जहाजी उभे सुकृतुष्कृति तस्मात् योगगाय युज्यव योग कर्मसु कौशल अन्वय एव युक्त सम पुरुष समबुद्धियुक्त सुतुष्कृति ण्य और पाप उभय दोनों को इह इसी लोक में जहाती त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है तस्मात तु योगाय समत्वरूप योग में युज्यस्व लग यह योग समत्व समूपयोग ही कर्मसु कर्मो में कौशल कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है कर्मजंबुक्ता ही फल त्यक्त मनीषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम ग्छन्त्यनामय पदछेद कर्मजंबुक्ता फल त्यक्वा गच्छन्ति जन्मबंध विर्मुक्ता पद ग्छनामय शब्दा क्योंकि बुद्धियुक्ताबुद्धि से युक्त मनीषि ज्ञानी जन कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाली फलम फल को त्यक्तवा त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ताह जन्म रूप बंधन से मुक्त हो अनामयम निर्विकार पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं यदा ते मोहकलील बुद्धिव्यतीत गांवेदम श्रोतव्य श्रुत पदछेद यदा ते मोहकलील बुद्धि व्यतीत तदा तदागनता सेोतव्य श्रुत से अन्वय एवं शब्दार्थः यदा जिस काल में ते तेरी बुद्धि बुद्धि मोह कलीलं, मोह मोहकलील मोहरूपदलदलो व्यतिश्यति भली भाति पार कर जाएगी तदा उस समय तू तो श्रोत्य सुने हुए क्य और श्रोतव्य सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम वैराग्य को घनता प्राप्त हो जाएगा श्रुति यदा समाधा वचला बुद्धि तदा योग्यसी पदछेद्रुति विप्रतिपन्ना स्था निश्चला अचला बुद्धि तदा योगं योगप्यसी अन्वय एवं शब्दार्थ श्रुति विप्रतिपन्ना भांति भाति के वचनों को सुनने से विचलित हुई ते तेरी बुद्धि बुद्धि यदा जब समाधो परमात्मा में निश्चला अचल और अचला स्थिर स्थासी ठहर जाएगी तदा तब तू योगम योग को अवापस्यसी प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस केशव स्थितेत किसी व्रजेत किं पदच्छेदः स्थित प्रज भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित प्रभाषेत आसित व्रजेत किं अन्वय शब्दाथ केशव हि केशव समाधिस्थस्य समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का, का क्या भाषा लक्षण है वह स्थिति स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे प्रभाषित बोलता है किम कैसे आसित बैठता है और किम कैसे व्रजित चलता है श्री भगवाच प्रजहादा कामान सर्वान्थ मनोगता आत्मनवात्मनाष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते पदछेद यदा कामान, सर्वान पार्थ प्रजहां पाथ एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज तदा उच्यते से अन्वय शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगता मन में स्थित सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाती भली भांति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से आत्मनी आत्मा में एवं ही तुष्ट संतुष्ट रहता है तदा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ्य कहा जाता है दुखे सुखे दुखेस्वुद्विग्न मना सुखेशगतस्पृह वीतरागभय क्रोध स्थितधीर्मुनिच्य पदछेदेशनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते अन्वय एवं शब्दार्थ दुखेशु दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मना जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखेशु सुखों की प्राप्ति में विगतस्पृह जो सर्वथा निष्पृह है तथा वीतरागभ क्रोध जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनि मुनि स्थितधी स्थिर बुद्धि उच्यति कहा जाता है यह सर्वत्रनेह तत्प्य शुभाशुभम ननंदती न्वे तस् प्रज्ञा प्रतिता पदछेद न अभिनंदति शुभाशुभम नभिनंद तस्य तज्ञा प्रति अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष सर्वत्र सर्वत्र अनभिस्नेह रहित हुआ तत्त तत, उस, उस शुभाशुभ शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्य प्राप्त होकर न, न अभिनंदती प्रसन्न होता है और न न द्वेष्टि द्वेष करता है तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है यदा संहरते चा कूर्मोंगाश इंद्रियाइंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदछेद यदा संहरते चय कू अंगाने इंद्रिया इंद्रििया तज्ञाप्रतिष्ठिता अन्वय एव और कुरमह कछुआ सर्वस्व सब ओर से अपने अंगानी अंगों को ईव जैसे समेट लेता है वैसे ही यदा जब अयम यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों की विषयों से इंद्रियाणी इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता है तब तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठा स्थिर है ऐसा समझना चाहिए विषया विनिवर्तंते निराहार से देन रसवर्जम रसोप्य परम दृष्ट निवर्तते पदछेद विषया विवर्त निराहार से देन रसवर्ज रस अभी असम दृष्टि निवर्त अन्वय इव शब्द निराहार इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाली दे पुरुष के भी केवल विषया विषय तो विनिवर्तंत निवृत्त हो जाते हैं परन्तु उनमें रहने वाली रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती अस्य इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो रस आसक्ति अपि भी परम परमात्मा का दृष्टवा निवृत्त हो जाती है यत तो हि कौंतेषिशि इंद्रिया प्रमाथी हरती प्रसम मन पद पदछेद यतत ही अंतेय पुष्स विपश्चि इंद्रििया प्रमाथी हरतीसब्म अन्वय शब्द कौंतेय हेअर्जुन हि आसक्तिनास ना होने के कारण प्रमाथिनी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणी इंद्रिया यतत यत्न करते हुए विपश्चिता बुद्धिमान पुरुष पुरुष के मन मन को अपि भी प्रसभम बलात् हरती हर हैं ते सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मपर वशे यस्य यसेन्द्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठा पदछेदर्वाणी संयम्य युक्त आसी मत्पर वशे यस्य यस इंद्रिया तज्ञा प्रतिष्ठिता उन सर्वाणि शर्वाणी संपूर्णईंद्रियों को संयम्य में करके युक्तः समहित चित्त हुआ मत मतपर मेरे परायण होकर आसित ध्यान में बैठे ही क्योंकि यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणी इंद्रिया वशे वश में होती हैं तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठा स्थिर हो जाती है ध्यायतो ध्यान पुसुपजाते साम का क्रोधोजा पदछेद ध्यायान्सस्पजाते घात संजाते काम कामा क्रोध अभिजाते अन्वय एवं शब्दार्थ विषयान विषयों का ध्यात चिंतन करने वाली पुंस पुरुष की तेषु उन विषयों में संग आसक्ति उपजायति हो जाती है संगात आसक्ति से कामह उन विषयों की कामना संजाते उत्पन्न होती है और कामात कामना में विघ्न पड़ने से क्रोधह क्रोध अभिजाते उत्पन्न होता है क्रोधा भवती सोह सोहामृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रश्यतिद क्रोधा भवती सोह सोहामृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रश्यति अन्वय एवं शब्दार्थ क्रोधात् क्रोध से सम्मोह अत्यंत भाव मूढ़भावती उत्पन्न हो जाता है सम्मोहा मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम स्मृति में भ्रम हो जाता है स्मृति भ्रषात् स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि बुद्धिनाश बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि बुद्धिनाशात बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से प्रदर्शति गिर्जा है रागद्वेशुक्तस्त विषयानिंद्रियच्चर आत्मश्ये प्रसाद पदछेद रागद्वेशुक्त तो विषयानिंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेयत्मा प्रसाद अधिगच्छति अन्वय एवं शब्दार्थ तो परन्तु विधेयात्मा अपने अधीन किए हुए वाला साधक आत्मवश्य अपने वश में की हुई राग है, राग द्वेष द्वेष से रहित इंद्रिय इंद्रियों द्वारा विषयान विषयों में चरण विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसादम प्रसन्नता को अधिग्चती प्राप्त होता है प्रसादी हानि रस्योपजायते प्रसादा हापजाते प्रसन्नचेतोशु बुद्धि परवतिषते पदछेद प्रसादा हानि अपजाते प्रसन्नचेत हि आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते अन्वय एवं शब्दार्थ प्रसादी अंतकरण की प्रसन्नता होने पर अस्य इसके सर्वदुखान संपूर्ण दुखों का हानि अभाव उपजाते हो जाता है और उस प्रसन्न चेतश प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि बुद्धि आशु शीघ्र ही ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पर्यवती भली भांति स्थिर हो जाती है नास्ति बुद्धियुक्त नाुक्त भावना न ना चा भावत शाति है सुखम् कखेद न अस्ति अस्बु अयुक्तस्य न अयुक्तस्य भावना न चाता शाति है अशात सुखम् अन्वय एवं शब्दार्थ अयुक्त न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि न नहीं अस्ति होती च और उस अयुक्त अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भावना भी न नहीं होती य तथा अभावतः भावनाहीन मनुष्य को शांति शांति न नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुखम सुख कूता कैसे मिल सकता है इंद्रिया हि चरताधीयती तदस्य हरती प्रज्ञा वायुर्नावीवांभसी पदछेद इंद्रिया चरता मन अनुविधियते विधीयत तत् हरति प्रज्ञा वायु नाव इव अंभसी अनुय शब्दार्थ ही क्योंकि इव जैसे अंभसी जल में चलने वाली नाव नाव को वायुः वायु, वायु। हरती हर लेती है वैसे ही चरताम विषयों में विचरती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से मन मन यत जिस इंद्री के अनु साथ विधीयत रहता है तत् वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की प्रज्ञा बुद्धि को हर लेती है सर्वशः निगृहीता इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदछेद तस्मा महाबा सर्वशः निगृहीता इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अन्वय एवं शब्दार्थः तस्मात् इसलिए महाबा हे महाबाहो युष की इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियाभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सब प्रकार निग्रहितानि निग्रह की हुई हैं तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है या निशा सर्वभूता तस्म जागृति संयमी भूतानि पश्यतो भूताश्य मुनेद्छेद या निशा भूतानि निशावूतागृति संयमी यगृतीभूतानी मुनेवय इव शब्द सर्वभूताम संपूर्ण प्राणियों के लिए या जो निशा रात्रि के समान है तस्याम उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञयोगी जागृति जागता है और यस्याम जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानी सब प्राणी जागृति जागते हैं पश्चात परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुने मुनि के लिए सा वह निशा रात्रि के समान है आयमचल्ठ स्रपति तदत्त काम यम सर्वे स शांतिमानोति न काम कामी पदछेद आपूमाण अचल प्रति सम्रपति सर्वे प्रशति सर्व सानोति काम कामी अन्वय शब्द यदत् जैसे नाना नदियों की आप जल जब आपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही प्रवसंती समा जाते हैं तदवत् वैसे ही सर्वे सब कामाह भोग यम जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशंति समा जाते हैं सह वही पुरुष शांतिम परम शांति को आपनोति प्राप्त होता है कामकामी भोगों को चाहने वाला न नहीं विहाय कामान्यः सर्वान् काम निर्ममो निस्पृह निमो निरहंकार शांतिमिगति पदछेद विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान चरति पुमा चरती निस्पृह निरहंकारग्छति अन्वय शब्दार् जो पुमान पुरुष संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर निर्म ममता रहित निरहंकारह, अहंकार रहित और निःस्पृह रहित हुआ चरति विचरता है सह वही शांतिम शांति को अधिगछति प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है नैनाम प्राप्य ्राह्मीस्थि पाथ नैना विमुयती स्थिशाम ब्रह्मती पदछेदा ब्राह्मीस्थित पार्थ ना एनाम प्राप्य विमुयती स्थि अंतकाले अभी ब्रह्मनिर्वाणमृति अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन ईशा यह ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति स्थिति है एनाम इसको प्राप्य प्राप्त होकर योगी कभी न विमोह्यति मोहित नहीं होता और अंतकाली अंतकाल में अपि भी अस्याम इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित स्थित होकर ब्रह्म ब्रह्मानंद को रिछति प्राप्त हो जाता है ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्यासंवादी द्वितीय अध्यायः